ब्रह्म विज्ञान केन्द्र श्री कौलाशासन के पंचम पीठाधीश्वर स्वामी प्रेमपुरी जी महाराज के संस्मरण से संस्थापित यह अध्यात्म विद्या भवन मुंबई में, में। प्रातः श्राध्या प्रवचन कार्यक्रम नित्य चल रहा है अब विशेष कार्यक्रम है श्रीमद भगवत गीता ज्ञान यज्ञ श्रीमद भगवत गीता ज्ञान यज्ञ में कल सायकाल सत्र में अध्याय में से छह श्लोक हो गए थे हो गए सप्तम श्लोक चलेगा यहां अध्याय में संपूर्ण गीता शास्त्र का अर्थ और संपूर्ण वेद का अर्थ भगवान संक्षेप से कहते हैं अर्जुन ने पूछा त्याग और सन्यास में क्या भेद बताइए जो परमस सन्यासी उनका सन्यास है तो अलग बाकी कर्म कोई काम्य कर्म का त्याग कर देते हैं। काम्य कर्म के त्याग को सन्यास कहा और त्याग शब्द से कहा सर्व कर्म फल त्याग नित्य नित्य कर्म करते हैं, किंतु कर्म के फल का त्याग को त्याग शब्द से कहा अज्ञानी जो अधिकारी है मुमु छु वो कर्म करे नियत कर्म का त्याग नहीं करे ये भगवान कहते नियत संस नियत कर्मणो नोपद्य कर्मणो नोपद्यते मोहात्स्य परित्याग मोहात परित्यागस मोहा मस परिकर्ति काम सरिचित नियत तो संन्यास कर्म रो नोपजते मोहात परिक संयास नियत निश्चित कर्म नित्य कर्म अवश्य जो कर्म किया जाता है वो नियत है नित्य कर्म उसका सन्यास परित्याग ऐसे नियत कर्मण संन्यास न उपबद्धते नहीं करना चाहिए अज्ञानी के लिए जब तक तो ज्ञान नहीं हुआ नित्य कर्म तो अवश्य करना है नित्य कर्म उसका त्याग ये तो अनुचित विपरीत है और मोहात से परित्याग मोह भ्रांति से अज्ञानी के कारण नित्य कर्म का कोई त्याग कर दे तो ता, त्याग सात्विक नामस परिकीर्तित नित्य अवश्य करना चाहिए उसको त्याग कर दिया ये भी विरोध हो गया नियत है नित्य अवश्य कर्तव्य हम अत्यजय त्याग करते विरुद्ध होता है इसे मोह के भ्रांति के कारण ही त्याग होता है ये त्याग तामस कहते मोह भी तमोग का कार्य श्लोक बोलो नियतु सं पर परित्यागस परीर्ति दुख य दुख काय क्लेश काय क्लेश सकृ राजगम सचिव राजगम न्याग फल लभे न्याग फलं लभे दुख मत कर्म काय क्ले सयाचे सचिव राजगम न्याग फल लभे दुख मित काय क्लेश भयात कर्म त्यजेत स राजसन त्याग कृत त्याग फलम न लभेत कर्म दुखम कर्म तो दुख है दुखा करके जो शरीर क्लेश के भय से त्याग करते शरीर में दुख होता कर्म क्या करना है सुबह से उठना क्या जरूरत है कर्म क्या करना है उपवास करना क्या जरूरत है कुछ कर्म करेंगे अब झंडझ प्रपंच कौन करेगा जो कर्म करना चाहिए अवश्य करना चाहिए कहते हैं सब दुख है कष्ट है क्या करना है इसे ये दुख समझ कर जो शर्श से छोड़ देता है परमसा संन्यास ही वैराग्य होता है कर्म नहीं कर्म पर नहीं चाहिए और परमात्मा प्राप्त करना है वेदांत श्रवण करना है ये तो नित्य कर्म छोड़ नित्य नमित काम में कर्म विधि पूर्वक त्याग करते है के लिए वो तो अलग है किन्तु दुख समझ कर जो नहीं करता है बहुत लोग कर्म नहीं कर पाते हैं दुख कष्ट क्या करना कौन करेगा इतने झंझट कौन करेगा ये यज्ञ भी तो रखने के लिए कहते हैं यज्ञ भी तो हमारे रखना पालना नहीं हो पाता है वो भी रखना नहीं चाहते काय कैसा होया त्याज स ये जो त्याग उसको कोई त्याग नहीं कहते ये त्याग है क्या नहीं करते नहीं प्रमाद आलस्य रू भय से कष्ट मानकर जो नहीं करता है इसको कहते है त्याग ये त्याग का फल उसको प्राप्त नहीं होता है ज्ञान ज्ञानपूर्वक सर्वकर्ण संन्यास फले मुख्य यही जब विचार करे विवेक पूर्वक जो चाहता है परमात्मा प्राप्ति के लिए वैराग्य हो जाता है विवेक हो गया तो सब कर्म छोड़ करके श्रवण मनन निधि करने के लिए सब छोड़ देता है घर भी छोड़ देता है धन भी छोड़ देता है तो कर्म भी छोड़ देता है क्योंकि धन के बिना कर्म नहीं होगा कर्म करने के कुछ चाहिए अग्निहोत्रादि कर्म करने के लिए सब छोड़ देता है क्योंकि कर्म नहीं चाहिए कर्म फल भी नहीं चाहिए केवल परमात्मा चाहिए क्या करेगा छोड़ करके संन्यासर्ण कुरिया संन्यास लेने के बाद वेदांत शवर्ण मनन दिद्यास वही करना है धन संपत्ति छोड़ जाते कहा से खाएगा भोग लगते तो भिक्षा मांगेगा श्रद्धा के समय जाकर भिक्षा मांग लिया कहीं कुछ मांग कर खा लिया और दिन भर वेदांत श्रवर्ण मनन करना है ये जो छोड़ देता है वो तो अलग ही उच्च त्याग का फल है सर्व सर्वकर्म संन्यास जो विवेक पूर्व त्याग उसका फल है मुख्य ये जो मुख्य फल है जो कष्ट मानकर छोड़ देता है वो त्याग राज से त्याग उसको त्याग फल प्राप्त नहीं होता है त्याग का फल संन्यासपूर्वक त्याग करता है तो ज्ञान प्राप्त करेगा मुख्य ज्ञान से मुख्य प्राप्त करेगा किन्े जो राज से त्याग त्याग फल उसको प्राप्त नहीं होता है छोड़ देता है वो त्याग नहीं है वो तो नहीं करना निश्चित कर्म बीत कर्म का तो नहीं करना आज्ञा का कर उल्लंघन पापता है श्लोक बोलो दुख मित्ते कर्म काय क्ले सया त्यज शक्ति राज संग इसे पहले तामस उसके राजे से कहा गया था सात्विक त्याग क्या उसको क्यों नहीं कहते अभी कहते क्यूँकी बहुत कम ही लोग सात्विकते कार्य य्रीयतेर्जुन नियत क्रीयतेर्जुन संगम त्यक्त फल संगम त्यक्त फल सग सात्विको मत सग सात्विको मत कार्यमित कर्म नियत क्रीय तर्जुन चैव कार्य नियतम कर्म नियत कर्म नित्य कर्म किया जाता अनुष्ठान करते हैं किसलिए कार्यम इतव करना चाहिए किसे क्यों करना चाहिए बस करना चाहिए अध्यक्ष तो क्यों करना चाहिए तो विधान किया गया जब तो जीवन है तब तो, तो नित्य कर्म करना चाहिए किंतु संगम त्यागता फलम से वो फल इच्छा का त्याग करके और कर्म में संग मैं करता हूं कर्तृत्व बुद्धि आसक्ति छोड़ करके कर्म विधान क्या क्या करना चाहिए कर्तृत्व तो बुद्धि नहीं फल की इच्छा नहीं ऐसा जो त्याग है क्या त्याग किया उसने फल <फले> का त्याग कर दिया संग का त्याग कर दिया यही त्याग सात्विक मतलब यही त्याग सात्विक कर्म पर यह त्याग सात्विक त्याग बताया अभी तीन प्रकार त्याग बताया एक तामस त्याग बताया मोह से भ्रांति से कर्म का त्याग राजस्व त्याग क्या कर्म कष्ट मान का त्याग तीन प्रकार कर्म त्याग में से दो राजस्व तामस तक कर्म त्याग का सात्विक त्याग वो क्या का संघ और फल का त्याग तीन प्रकार कर्म त्याग का प्रारंभ करके एक तामस राजस कर्म त्याग कर दिया और तृतीय सात्विक कर त्याग करते समय कर्म त्याग नहीं कहा संग और त्याग ये क्या है भारतीय महाता शंका करते तीन ब्राह्मण आये ये दो तो क्षोत्रीय बड़े शास्त्र ज्ञान कुशल है और तृतीय क्षत्रिय है तीन ब्राह्मण आए दो ब्राह्मण तो शास्त्र के ज्ञा आता है की जानते सड़ंगविदान तृतीय क्षत्रिय है ये ठीक हुआ तो तीन ब्राह्मण कैसे तीन ब्राह्मण आरंभ करके दो की विद्वान है अतृतीय क्षत्रिय तो तीन ब्राह्मण कैसे हुआ नहीं यहां ब्राह्मण से विचार नहीं है जब ब्राह्मण क्षत्रिय वह विषय विचार होता है, है हाँ सुनो ये असंगत है यदि पहले तीन ब्राह्मण कैसे कहेंगे तीन ब्राह्मण आए दो तो और तृतीय क्षत्रिय तो पहले तीन ब्राह्मण कहना नहीं होता है इसी प्रकार तीन प्रकार कर्म त्याग प्रारंभ किया दो तो कह दिया तामस कर्म त्याग हो गया जो तस्य परित्याग अज्ञानपूर्वक त्याग राजस त्याग हो गया कष्ट मानक त्याग अत्रित्य कर्म त्याग नहीं कह करके कर्म फल त्याग कहा तो इसी के लिए शंका होने पर सिद्धांत कहते हैं ये त्याग कह करके कर्म फल त्याग स्तुति के लिए कर्म त्याग नहीं किया कर्म संन्यास जो कहा गया कर्म त्याग दो प्रकार कहा कर्म त्याग नहीं करके कर्म त्याग की निंदा करके फलत्याग को क्या की स्तुति की कर्म स्वरूप से त्याग करने का विषय त्याग अधिक श्रेष्ठ कह करके इसकी तृति करने के लिए कर्म संघ और फल त्याग को ही कर्म त्याग शब्द से कहा किसलिए सात्विक त्याग की तुति के लिए सात्विक कहकर किसका त्याग फल इच्छा संग फल त्याग को कर्म त्याग के विषय उत्कृष्ट कहने के लिए तुति करने के लिए इसको तीन कर्म त्याग में रख करके इसको कहते हैं ये अधिक है इसलिए उसके अंदर जो रखा कर्म फल त्याग कर्म त्याग के पिछले उत्कृष्ट है कर्म त्याग केवल कर्म का त्याग कर दिया ये कर्म करता है किन्तु फलत्याग कर दिया तो श्रेष्ठ तो हुआ ये कहने के लिए तीन, तीन होके के साथ रख करके साम से त्याग कह दिया कि उत्कृष्ट नहीं है ऐसा नहीं करें सात्विक त्याग कह दिया यही करना चाहिए कि कर्म करे जब तक तो ज्ञान नहीं हुआ छात्र भी तो कर्म अवश्य करना चाहिए और त्याग क्या करना है फल त्याग करे संगत त्याग करे ऐसे बताया बताए सात्विक त्याग कर करके उसकी तुति के लिए कर्म फल त्याग का कथन किया इसलो को बोलो अर्जुन जो अधिकारी है संग फल इच्छा छोड़ करके नित्य कर्म करे कर्म करने पर अंतगण शुद्ध होता है नित्य कर्म से क्योंकि फल की इच्छा करने पर फल इच्छा से कर्तृत्व बुद्धि से अंतगण कलुषित तो होता है अशुद्ध होता है किंतु नित्य कर्म करे फल इच्छा छोड़ करके अंतगुण शुद्ध होता है शुद्ध अंतकोण होने पर ही जिज्ञासा होती आत्मा का विचार करने के समर्थ होता है नित्य कर्मानुष्ठान करने से अंत कोण शुद्ध होने पर अभी जब जिज्ञासा हुई आगे वेदांत श्रवण करके ब्रह्म में परमात्मा में उसकी निष्ठा होगी और निष्ठा को आने के लिए आरम्भ कर देखे से साधक आगे बढ़ता है न दृष्ट कुशल कर्म न दृष्ट कुशल कर्म कुशलेनासजते कुशल नानुस्यगी सत्त सो त्याग सत्त सो मेधावी छिन्न संशय मेधावी छिन्न संशय न दृष्ट कुशल कर्म कुशलेनासजते समावि मेधावी संशय अब कुशर्ण कर्म न बेष्टि जो कर्म है काम्य कर्म कामना की जो कर्म किया जाता है निषिद्ध कर्म भी अब कुशन कर्म काम्य कर्म का द्वेष नहीं करता है शरीर आरंभ करके संसार का कारण क्यों करेंगे या जय साम इसका द्वेष नहीं करता है अब कुशल कर्म होता है कर्म जो अंतगुण शुद्धि के द्वारा ज्ञान प्राप्ति के हेतु कुसले है न अनुसज्जते जब अंतगुण शुद्ध हो जाता है वैराग्य हो जाता है केवल मोक्ष प्राप्ति के लिए ब्रह्म ज्ञान चाहिए और ब्रह्म ज्ञान के लिए साधन है अंतरंग साधना श्रवण मनन निधि जब श्रवण मनन निधि करना चाहता है तो कर्म में आसक्त तो नहीं होता है कुशल कर्म में भी नित्य कर्म करने में भी आसक्त तो नहीं होता किस समय जब वैराग्य हो गया वेदांत स्वर्ण करने के लिए इसको नहीं समझ करके शुरू से कोई कह दे कर्म छोड़ दो कर्म तो बंधन का कारण है क्योंकि जो कर्म बंधन का कारण वही कर्म मुख्य का कारण होता है सकाम से कर्ण से बंधन का कारण निष्काम होकर नित्य कर्म करने पर अंतगुण शुद्धि के द्वारा जिज्ञासा होती फिर ज्ञान प्राप्ति वैराग्य होता है जब वैराग्य हो जाता है जिज्ञासा हुई तो उसको सो सम कहते ये सब कर्म बंधन छोड़ करके गुरु सद्गुरु के पास जाकर के वेदांत श्रवण करो एक मंत्र दीक्षा गुरु हो गया और एक ज्ञान प्राप्ति कर गुरु के पास जाने के लिए कहा गया तब विज्ञानार्थम स गुरु में भी अभी गित पाणी श्रोत्रियम ब्रह्मनिष्ठम वहां विज्ञानार्थम ज्ञान, ज्ञान प्राप्ति के लिए खाली मंत्र दीक्ष गया गुरु से संबंध हो गया समाप्त हो गया ऐसा नहीं ज्ञान प्राप्ति के लिए मंत्र लेते हैं बहुत लोग किंतु ज्ञान प्राप्ति के सद्गुरु के जाने की श्रुति कहती है वो जाकर के श्रवर्ण मनन निध्यास करेगा उस समय नित्य कर्म नैमित्य कर्म काम्य कर्म सब का त्याग किया जाता है जिसको सन्यास कहते हैं संन्यास देते कला शासन शिवरात्रि के समय में जिसको बैराग्य धीरे वैराग्य वेदांत तो श्रवर्ण मना निर्दयास करना है उसके लिए संन्यास दिया जाता है और जब से स्थिति हो जाए भैराग्य जाए ना तो कुशल कर्म में द्वेष करता है ना कुशल कर्म में आसक्त होता है ये त्याग सब और फल त्याग पहले कर्म करता था आगे सत्य समाविष्ट हो गया सत्व है अंतकरण सत्व है किन् सत्व आत्मा अनात्म विवेक ज्ञान हेतु जो अंतकरण से युक्त तो हो गया समाविष्ट सामान्य अंतगुण तो शुद्ध सद्ध, सत्वगुण होता है किंतु अधिक शुद्ध होने से आत्मा अनात्मा विवेक होता है पशु पक्षियों के अंतगण है पशु गाय जाते जंगल में देखा घर में अपने आप छोड़ देते तो जाएंगे जंगल में कहीं घास खाएंगे कहीं पानी मिलता है पानी पियेंगे कहीं दिन में आराम करेंगे और शाम होने के पहले ठीक समय पर आ जाते है उनको कैसे पता चलता है हम कभी घूमने जंगल जाते देखते कहीं गाय एकताने पानी के पास में और लेटा के आराम से वो कुछ पैर चल लिया में वहां लेते फिर, ले फिर उठ करके कोई एक आया धीरे धीरे सब मिल करके आते हैं कोई किस को बुलाते हैं कभी किसको कोई आवाज देते है निकलते सब आ आगे देते हैं। एक साथ आ जाते हैं ये तो सब जानते हैं आत्मानात्म तो विवेक करना मालूम नहीं खाना पीना बच्चे पैदा करना ये सब मालूम है घोसला बनाना आत्मानात्म तो विवेक नहीं होता जो ऐसे कर्म घ फल त्याग करके नित्य कर्म करता है तो सत्व विवेक ज्ञान हेतु से युक्त होने पर सत्ता मेधावी उसको ही कहते मेधावी मेधा जिसको है मेधावी आत्मज्ञान रूप मेधा प्रज्ञान जिसकी है वो मेधावी है आत्मा को नहीं समझ करके यही खाली खाना पीना मरना ये जो समझता है तो पशु के समान है मेधावी और जो ज्ञान हो जाता है तो छिन्न संशय छिन्ना संशय से अविध्या के कारण संशय होता है ज्ञान होने पर अज्ञान नष्ट होगा किस नष्ट होगा हाँ ज्ञान से हाँ ज्ञान से नष्ट होगा सुनने पर ज्ञान होगा ना ज्ञान होगा तो संशय नष्ट होगा छिन्ना संशय हो जाएगा तो सब छोड़ करके आगे सब नमन करना है परमात्मा प्राप्त कर लेता है ज्ञान निष्ठा को प्राप्त कर लेता है स्लो को बोलो नंकार न कुल सज्जते समावि में संसय बहुत लोग कुछ कुछ ऐसे भी साधु भी साधु बन जाते हैं सोते तो, तो बहुत अच्छा है कुछ घर कर में नहीं झंझट नहीं सब कुछ मिल जाता है बैठे बैठ कर खाओ बड़ा सुविधा ये तो संसार में कहा कोई कुछ करना है व्यवसाय करो नौकरी करो रुपया गटी करो बड़ा झंझट ही अब विवाह करने पर झगड़ा है कभी कुछ क्या होता है आगे बच्चे पर ये सोच झंझट उपचार साधु बन जाना अच्छा है भगवान कहते हैं साधु खाली बन जाने से साधु नहीं होता है यदि ऐसे भरा है तो साधु बनने के लिए रास्ता सामान खोला है हरिद्वार में कोई पहुंच जाए तो साधु को पास में आकर बुला ले कर लेकर साधु बना देंगे <laughs> इच्छा नहीं था तो, तो भी साधु बना देंगे कोई है तो तुरंत मुंडन करके कपड़ा पहना देगा साधु बना दिया फिर घर में भाई जाते कुछ लोगों घर वाले पहुंचे नहीं पहुंचे भाई जाते वो अलग है साधु बनाना वो साधु नहीं है जब तक वैराग्य नहीं तब तक ऐसे वेश बनाना ये साधु नहीं है ऐसे जो वो साधु बन जाएंगे उनका तो उद्देश्य सुख से, से रहेंगे धन सम्पत्ति पूजा प्रार्थना, फिर उसी के पीछे फटके फटके जीवन बर्बाद हो जाता है ऐसे भगवान कहते ऐसा समझ करके कर्म छोड़ना नहीं देह में जब तो अभिमान है कर्म छोड़ नहीं चाहते वो उसके अपेक्षा तो कर्म करना चाहिए कर्म त्याग करने के अब कर्म फल त्याग करना चाहिए नहीं देहता सक्यं, नहीं देह सत्यम सक्यं, त्यक्तों कर्मा से सतह त्यक्तों तुम से सतह यस्तु कर्म फल त्यागी कर्म फल त्यागी सत्यायते सत्याये देता सदा यस्तु कर्म फल त्यागे सत्यात विधीयते देह वृता देहधान कण में देहदारी देह में जो तो अभिमान है हम तो करके मैं मनुष्य देह अभिमान जब तक है तब तो तक तो कर्माणी अशेषत त्याग तो, तो नहीं सक्य सारे कर्म त्याग नहीं कर सकता है देह में अभिमान जब तक है कर्म त्याग नहीं कर सकता है इसलिए क्या करना चाहिए कर्म तो त्याग यदि कर देगा शास्त्रीय कर्म और अशास्त्र कर्म करेगा नित्य नमित कर्म नहीं करेगा तो निश्चित कर्म करेगा जो कर्म शास्त्रीय कर्म नहीं करते अशास्त्र कर्म करेंगे कर्म छोड़कर नहीं रह सकते सत्संग नहीं करेंगे शास्त्र श्रवण नहीं करेंगे तो समय का सदउप नहीं हो पाता है कर्म छोड़कर कर रह जाए नहीं दुरुपयोग होता है सत्संग नहीं जाएंगे तो असत्संग करेंगे शास्त्र श्रवण नहीं करेंगे तो अशास्त्रीय बात सुनेंगे और अशास्त्र को देखेंगे समय बर्बाद करेंगे संपूर्ण कर्म त्याग नहीं कर सकते इसलिए पूरा समय का सदुपयोग करने के लिए मनुष्य में जो मनुष्य तो उसको प्राप्त करने के लिए अथवा रक्षा करने के लिए सनमार्ग में चलना चाहिए भगवान की आज्ञा आये शुद्धि शुद्धि मार्ग में चले तब असत मा सदगमय हो अशात्र साधन से हट करके शास्त्र मार्ग में आने के लिए असत्व मा सदगमय हो मार्ग में आने के बाद शास्त्र साधन करें तो फल प्राप्त करेगा तो पूर्व पिछले साल यहां के कार्यक्रम में उसका अर्थ दिया गया था असतमा सदगमय तो उसके ज्योत्रिग मत पिछले साल तो गो गोदान का गो गो मंत्र आए था ना सदा का अब प्रणय में आज तू पहले अथ मजूदार डॉक्टर के नाम पर इसे जो यहाँ का, का कार्यक्रम दे देना क्या कहते इसको यहाँ का जो कार्यक्रम है पुत्रिका कार्य सूची हाँ तो प्यौर वर्ष दिया गया था असत्व असतगमय का अर्थ अशास्त्रीय मार्ग से सन्मार्ग शास्त्रीय मार्ग पर लेने पर परमात्मा से प्रार्थना करते हैं इसी प्रकार यहां अशास्त्र तो, मार्ग से शास्त्रीय मार्ग पर आने के लिए कर्म करना चाहिए किंतु कर्म फल त्याग कर गई यू कर्म फल त्यागी स त्यागी त्या देते कर्म फल त्याग करने वाले को त्यागी कहा गया खाली कर्म छोड़ने देने से नहीं क्योंकि देह देहाभिमान जबते कर्म त्याग नहीं कर सकता है वित कर्म नहीं करेगा तो निश्चित कर्म करेगा निश्चित कर्म करने नहीं करे उसके उठा हटाने के लिए शास्त्रीय मार्ग में चलाने के लिए शास्त्रीय वित कर्म करना चाहिए जब जो कर्म नहीं करते हैं उनका समय क्या देखो समय का दुरुपयोग होता है शब्द उपयोग जो नहीं कर पाते दुरूपयोग होता है नित्य नमित्य कर्म शास्त्र चिंतन सत्संग पूजा पाठ जो नहीं करते हैं उनके समय की दिनचर्या देखो कैसे होता है निषिद्ध कर्म टीवी देखना सुनना सोते सोते रहना ऐसे करके नहीं तो अल्ले कुछ जो निषिद्ध कुछ पुस्तक पढ़े चित्र देखे पढ़े कुछ करना बर्बाद करते हैं इसलिए शास्त्रीय मार्ग पर चलना के लिए पहले असतो सद्गमय और शास्त्रीय मार्ग से सदमार्ग चलाने के लिए शास्त्रीय मार्ग पर आये फिर शास्त्रीय मार्ग से आगे अंतगुण शुद्धिपूर्वक ज्ञान प्राप्ति के लिए परमात्मा से प्रार्थना करते हैं देह में अभिमान जब ते सारे कर्म त्याग नहीं कर सकता है हाँ ये छोड़ देगा जप ध्यान छोड़ देगा स्नान करना छोड़ देगा पूजा पाठ छोड़ देगा सत्संग जाना छोड़ देगा ये सर ले किन्तु पूरा नहीं सोचता निश्चित कर्म चढ़ नहीं सोचता अनिश्चित कर्म बढ़ जाएगा इसे यश कर्म फल त्यागी उसको त्यागी जब तक अंतगुण शुद्ध वैराग्य नहीं हुआ सब शात्री तो, तो शात्र भीत कर्म करना चाहिए शास्त्रीत कर्म करे फल त्याग करके उत्कृष्ट है श्लोक तो बोलो नहीं सक्यं सत्यु कर्म शेषतः तो कर्म फल त्यागी सत्यागी सर्व कर्म त्याग सर्व कर्म कर्म फल त्याग त्याग करेंगे क्या लाभ होगा अभी कहते हैं अन मिश्र अष्ट मिश्रि कर्मण फलम त्रिवध कर्मण फलम भवत्यगी प्रेत्यगीना प्रेत न तो संसिना क्वचि न तो संसिना क्वचित् कर्म फल सन्यासीनाचि अनि मिश्रम चुशनिष्टफल कशल कश कर्मणा त्रिविधं ठिव भवति कर्म का फल तीन प्रकार होता है किन्तु किसको जो त्याग नहीं करते हैं कर्म पलिसा त्याग नहीं करते हैं अज्ञानी के लिए ये जो के लिए सर्यपात के बाद भगवती त्यागीनाम प्रत्यय प्रत्यय मनने के बाद शर्यपाती के बाद तीन प्रकार फल होगा अनिष्ट फल होता है नरक आदि निषिद्ध कर्म से करेंगे निषिद्ध कर्म का फल नरक त्रे जोनी पशुपक्षी जोनि को प्राप्त करेंगे और इष्ट होता है देवता आदि स्वर्ग को जाना पुण्य कर्म का फल निश्चित कर्म का फल पुण्य कर्म का फल स्वर्ग आदि और एक होता है मिश्रम मिश्र होता है धर्म अधर्म दोनों मिलावा तो इसी कर्म का फल मनुष्य जन्म प्राप्त होता है अनिष्टम इष्टम मिश्रम छिष्ट संयुक्त होता है इष्ट मनुष्य होता है तीन प्रकार कर्म का फल किसको होता है त्यागी वो योग सूत्र में आता है कर्मा शुक्ल कृष्ण योगी नाम त्रिविधा इत योगियों का जो कर्म है वो पुण्य नहीं पाप नहीं मुमुक्ष योगी जो है पाप कर्म तो नहीं करेगा और कुछ कर्म करता है क्या स्वर्ग जाने के लिए जब मुमुक्ष परमात्मा दर्शन करना चाहते हैं स्वर्ग के लिए कर्म करता है वो पाप कर्म नहीं कर सकता है करता नहीं और पुण्य पुण्यकर्म जो करता है स्वर्ग के लिए नहीं करता है इसे वो शुक्ल नहीं कृष्ण भी नहीं शुक्ल कहते जो स्वर्गाद्युदय पुण्य कर्म किया जाता है कृष्ण है काला है कृष्ण स्वर्ग का पाप कर्म जो योगी है परमात्मा प्राप्त करना चाहते है उनका कर्म शुक्ल नहीं किंतु कृष्ण भी नहीं कर्मा शुक्ल कृष्ण योगी जो परमात्मा प्राप्त नहीं कर, करना नहीं चाहते उनके कर्म तीन प्रकार त्रिविदम इतरेशम इतरेशम कर्म के त्रिविधम यही यहां आ गया अनिष्टम इष्ट मिश्र त्रिविदम कर्म फलम किसका होता है अत्याग नाम अयोग्य नाम जो योगी परमात्मा पर प्राप्त करना चाहते हैं, परम स्वरिभाज के सब छोड़ करके संसपूर्वक ज्ञान निष्ठा में स्थित उनको अनिष्ट होता है इष्ट होता है मिश्र होता है उनका इतना नहीं उनका तो कर्म शुक्ला कृष्ण शुक्ल नहीं कृष्ण नहीं केवल अंत कोण ज्ञान प्राप्ति के लिए उसको पुण्य भी नहीं कहा जाता है पुण्य कर्म तो पुण्य फल प्राप्ति के लिए स्वर्ग आदि प्राप्ति के लिए ये पुण्य कर्म करते हैं किंतु फल इच्छा रहित तो वग्रह करते हैं ये अत्याग इनाम तीन प्रकार कर्म फल होता है न तो संन्यास इनाम कचे भी जो परमस्व परिभाजक केवल ज्ञानिष्ठा उनको कोई कर्म फल नहीं होता है उनका कर्म तो कर्माभा से ज्ञान होने के बाद उसके पहले जो कर्म करते अंतकोण शुद्धि ज्ञान प्राप्ति के लिए है इसलिए सर्वकर्म परित्याग करण से जब वैराग्य हो जाता है सर्व कर्म संन्यास प्राप्त कर लेते हैं तो ज्ञान प्राप्ति के लिए वेदांत सवनादि करना होता है बाकी जब तक तो देहाभिमान है तब तो तक तो तो उनको कर्म करना चाहिए यदि छात्र भी तो कर्म नहीं करेगा तो निषि करेगा तो अनिष्ट लोग की प्राप्ति होगी नरक आदि प्राप्ति होगी यही बुद्धिमता है शास्त्रीय कर्म नहीं करेगा वाप कर्म करेगा नरक जाएगा इसीलिए जो नहीं मान करके नहीं मानो यथा तो नहीं मानो यहां जो नहीं मानता उसको मनाने के लिए यम यमन के दूत है बड़े बड़े लोहे के लाठी लेकर के जो पैर पकड़ के धोबी जैसे कपड़ा को पीटता है ना साफ करने के लिए दिखाया कभी देखना ना कहीं धोबी जैसी पिटता है ऐसे ही परी को पकड़ करेंगे पिटाई करेंगे जोर से इतने जोर से धोबी नहीं पीट सकता है धोबी पिटेगा तो कपड़ा फट जाएगा इन वो तो पिटते हैं फटता नहीं कि लिए सिर का आधा गिर के निकल जल जाएगा वो तो हाँ हाँ मुंसा मुचा कहता रहेगा मरेगा नहीं तभी वो मानना पड़ेगा यहां कहते हैं हम नहीं मानते पवित्र पर झूठा तो छूझा नहीं मानते पढ़ने सिक्ख्या होता नहीं मानते सत्संग सिक्ख्या मिलेगी हम नहीं मानते ये वहां सिखाने वाले होते हैं इसलिए शास्त्रीत कर्म करना चाहिए नहीं करते तो कर्म होगा और जब तक तो देहाभिमाने तब तो तक तो तो शास्त्र भीत कर्म अवश्य करना चाहिए हाँ जो परमा तो परिभाजक है वैराग्य हो गया केवल वेदांत हो भी वैराग्य हो गया तो वैराग्य होने के बाद कथा प्रवचन भागवत तो कथा रूपयागरी करना यह सन्यासी का धर्म नहीं है वो तो आत्मज्ञान प्राप्त करना ज्ञान प्राप्त करने के बाद ईश्वर की इच्छा से यदि कहीं कुछ कल्याण होता है तो अच्छी बात है किंतु शुरू से ही कल्याण मार्ग में के चल क्या अब दूसरे का कल्याण करना दूसरे का कल्याण भले करे करेगा अपना कल्याण तो नहीं कर पाएगा जो अपना कल्याण नहीं कर सकता दूसरा कल्याण क्या करेगा सन्यासी के लिए तो ऐसा त्रे सं्यास धन की इच्छा त्याग लोकेष्णा का त्याग पुत्रेश भक्त शिष्य बने वो भी नहीं केवल परमात्मा प्राप्ति के लिए सन्यास्य श्रवण क्या श्रवण करने के लिए उनके लिए कर्म फल नहीं है श्लोक बोलो फलं अनिष्टमिंग संचित अभी कर्म किसके द्वारा होता है कौन कर्म करता है ज्ञान आत्मा तो निष्क्रिय है असंग है फिर कर्म कैसे होता है यह भी बता दे कर्म किसे में ज्ञाने के लिए विवेकी के लिए विचार करने के लिए साधक के लिए यह समझना चाहिए कर्म किसके द्वारा होता है आत्मा में कर्म होता नहीं है या नहीं होता है, आत्मा क्या है मैं कौन हूं कर्म कौन करता है ये सब समझने के लिए आरंभ करते क्योंकि पूरा शास्त्र का तात्पर्य इस अध्याय में कहना है सारे वेद करता है अर्थ है अब इसे कहेंगे कर्म करने वाले कौन है पंचे महाभाहो पंचायता महाभा निबोध मे कारध मे साख्येकृता प्रोक्ता सांख्येकृता प्रोक्ता सिद्धकमण सिद्धकण महाबाहो कारणानि निबोधमे सांख्य कृतांत प्रोक्ता सिद्ध है सर्वकर्मणाम पंचयिता पंचयमानी पाठ भेदे एक अर्थ पंचयिता अथा पंचयीमानी पांच ये कारण है मैं निब मेरे वाक्य से समझो किसीलिए सर्वकर्मणा सिद्ध सर्व कर्म की सिद्धि के लिए पांच कारण है ये पांच कारण कहाँ से सांख्य कृतांत प्रोक्ता नहीं सांख्य में ज्ञान पदार्थ जिसमें कहते है सांख्य वेदांत या सांख्यिका तो वेदांत साध जिनमें कहे गये वो सांख्या वेदांत जिसमें क्या द्वितीय अध्याय गीता का द्वितीय अध्याय क्या युग सांख्यु ज्ञान मार्ग कृतांत उसका ही विशेषण कृतांत कृत होता कर्म उसका अंत कर्म के अंत में वेदांत कर्म के समांत में होता है कर्म समाप्त होने पर वेदांत आरंभ होता है सर्वं कर्माकेलं पार्थ ज्ञाने परिसमाप्यते आत्मज्ञान थे आत्मज्ञान पर सर्वकर्म समाप्त हो जाता है तो सर्व कर्म सर्वकर्म कृतान्त सांख्य वेदांत में कहे गए पांच कारण सर्व सिद्ध है सारे कर्म की निष्पत्ति के लिए सदस्य से हो मनुष्य हो वाणी से हो इंद्रिय से हो, हो किसी से कर्म हो ये पांच कारण से कर्म होते हैं क्या क्या कारण आगे बताएंगे किन्द्र संख्या बता दिया पांच जो कि वेदांत में कहेगी श्लोक बोलो संचिता नि माँ बाहो कारण निबोध में सांख्य कितांते प्रोक्ता तो सिद्ध तथा कर्ता तथा कर्ता कर्ण पृथक विध कर पृथक विध विविधाश्च पृथक विविधाश्च विविधाच पृथक चेष्टा दव चैंत्र पंचम दवा पंचम अधिष्ठान तथा कर्ता कर्णच पृथक विधम विविधाशा पृथक चेष्टा पंचम प्रथम है अधिष्ठान आश्रय जहाँ इच्छा सुख दुख आदि की अभिव्यक्ति होती अधिष्ठान हो गया शरीर आश्रय सर्वक अधिष्ठान शब्द से तथा कर्ता कर्ता शब्द से शुद्ध चेतन करता नहीं अंतकरण विचि चेतन सौपाधिक आत्मा करता है कर्ण च प्रतविधम कर्ण है इंद्रिय विविध प्रकार कारण है विविध प्रकार कारण में दशत ज्ञानेन्द्र कर्मेन्द्र मिलकर दस हे और मन बुद्धि को मिला दिया ये भी कारण है कितने हो जाएगा बारह कहीं भगवान भाषा का द्वादश संख्या कहा और विविधा से चेष्टा भी वायु प्राण पानादि वायु प्राण पानी वायु भी होगी अभी कितने हो गए अधिष्ठान करता करणम विविधा चुनाव चेष्टा वायु कितने हो गए चार दैवम चेवात्र तर पंचम कौन है दैवम इंद्र का अधिष्ठाती देवता है इंद्र का अनुग्राहवता चकुर में चक्षुर आदित्य ऐसी प्रकार से वायु देवता है रसन इंद्रिया में क्या देवता है वरुण ज्ञान इंद्र में अश्विन कुमार रान सा देवता है इंद्र का अधिष्ठा अनुग्रह तो आदित्य चक्ष अक्ष श्रुति में आया तो पांच हो गये शरीर एक हो गया अंतगण विषय चेतन करता है और ज्ञान इंद्र कर्म इन्द्र बुद्धि कर्ण और प्राणापाणादि वायु है और अधिष्ठाधि देवता ये सब मिल करके कर्म करते हैं उसे शुद्ध आत्मा नहीं है कर्ता सद्य सोपादिक आत्मा लिया गया श्लोक बोलो स्थान तथा कर्ता शरण च पृथक विधम विविधाच चेष्टा चेस्ता दैवात्र पंचम शरीरवाँ मनो भीत शरीरवांग कर्म प्रारभते नर कर्म प्रारभते नर न्यायं वा विपरीत व्यायीत वेतव पंचे तस् हेतव शरीरवांगनोवीर कर्म प्रारभते वा नयेत वे तेतव शरीरवांग मनोभीर् शरीरवांगन शरीर वांग से इंद्रिय और मन कायिक मानस और वाचिक तीन प्रकार का जितने कर्म यत मनरहा कर्म प्रारभते शरीर के द्वारा इंद्रिय के द्वारा मन के द्वारा जो जो कर्म करता है तीन से कर्म होता है क्या कर्म होता है वा वा, न्याय वा विपरीतम व न्यायुक्त न्यायम शास्त्रीय कर्म विहित कर्म न्यायम धर्मयुक्त कर्म जो धर्म तो कर्म नहीं करता भी तो कर्म है वो क्या करता है विपरीतम च निषिद्ध कर्म करता है और शास्त्रीय कर्म करता है और शास्त्रीय कर्म भी इनके द्वारा होता है शास्त्रीय कर्म भी होता है यदि शास्त्रीय कर्म करता तो अच्छा है तो अच्छा है समय उसका उपयोग सदूप होता है किंतु तो शास्त्रीय कर्म नहीं करता तो खाली नहीं रहेंगे निषिद्ध कर्म करेंगे पंचत हेतु पांच हेतु इसलिए शास्त्र भी तो कर्म क्या गया ये नरक आदि प्राप्ति से बचने के लिए परमात्मा ने जो विधान किया गया और दंड देने के नहीं सुबह से उठ करके स्नान करके पूजा करो भगवान को उसे मिल जाएगा प्रातःकाल उठ करके स्नान करके हमारी पूजा करो हम नहीं तो हम भूखे रहेंगे इसे कहते तुम उठ उठकर स्नान करो ये नहीं ये जो सातवीत कर्म कहा गया ये कर्म करने से अंतगुण शुद्ध होगा परमात्मा की प्राप्ति दुख के आत्यंत निवृत्ति होगी ये मार्ग परमात्मा ने बताया कृपा करने के लिए उद्धार के लिए नहीं कि दंड देने के लिए जो नहीं करेगा नहीं मानेगा अपने बुद्धिमता बुद्धिमता कहेगा तो निषिध कर्म करेगा पाप कर्म करेगा तो उसका फल भोगने के लिए उसके लिए भी नरक बना गया भगवान कहते सब प्रकार फल देने के क्रम तैयार हैं जैसे कर्म तुम करो हमारा मार्ग बता देते है जिसको इस मार्ग में जाने की इच्छा तो आ जाओ जिसको नर्क जाने की इच्छा हो जाते हो तो उसके लिए भी अच्छा स्थान बना हुआ है जो करिया पाप कर्म उसके लिए स्थान अभावे बहुत थाने बढ़िया स्थान है तो उसके ले रहता है संरक्षित है तो ये करते न्यायम अपरित पांच उसका हेतु ही हाँ श्लोक बोलो मनोविर्त कर्म प्रारभते नयंगा तस्य पंच पहले शरीर वाणी मन तीन के द्वारा कर्म बताया फिर पांच कहते वो तीन प्रधान है शरीर प्रधान है केवल शरीर से कर्म नहीं होता है इंद्र होए कर्ण चाहिए किंतु केवल कर्ण से नहीं होता है मन भी चाहिए केवल नहीं होता है इसलिए प्रधानसे कहा गया किन्तु ये पांच मिलकर के कर्म करते जो कर्म करता है वीत कर्म करे निश्चित कर्म करे ये पांच से होते हैं आत्मा शुद्ध आत्मा उसमें आया पांच में तो क्या है आत्मा करता है अकर्ता है अकर्ता है त्रं सति कर्ता त्रवि कर्तार महात्मा केवलंत यहात्मा केवलंत यश्यत्यत बुद्धिवान्न पशत्य कृत बुद्धिवान्न न स पश्यति दुर्मति न स पश्यति दुर्मति तं सति कर्ता तुया बुद्धितान दुर्मति तथा सति पांच से कर्म होता है ईसा होने पर भी कवल आत्मा यू केवल आत्मा को शुद्ध आत्मा को जो कर्ता मानता है का सोपाधिक्मा तया अंतगुण विशिष्ट इन शुद्ध आत्मा को आत्मा केवल केवल का शुद्ध उपाधि के भी उपाधिहित शुद्ध आत्मा को जो करता मानता है वह जो पश्यती स अकृत बुद्धित्वात्त द्रमति न पश्यती दुर्मति का अर्थ दुष्टा दुर्बुद्धि दुष्ट बुद्धि वाला दोषयुक्त बुद्धि वाला भ्रांत अकृत बुद्धित्वात्त अकृता बुद्धि यश की बुद्धि अंत शुद्ध नहीं होने से असंस्कृत बुद्धि काम कर... न... काम्य वर्जना, नित्य नमित्य कर्म कुछ उपासना आदि भक्ति आदि कितने जन्म करते समय करते करते करते करते अंतगुण शुद्ध होता है तब तो थोड़ा सा समझ आता है कौन कर्म करता है मैं कौन हूं इसका इसका विचार भी नहीं होता है आगे खाते पीते मरते पशु पक्षी जैसे ये तो सब जानते हैं किन्तु कौन कर्म करता है कर्म का फल क्या है सुख मिला तो क्या कारण दुख मिला तो क्या कारण ये कर्म करता हूँ इसका क्या फल मिलेगा ये कर्म करते तो क्या होगा लाभ केवल हम कल्पना करके सोचेंगे तो होगा या कोई प्रमाण है इतने लोग उठकर के क्यों प्रातःकाल उठकर के स्नान आदि करके, करके पूजा पाठ करते हैं, मंदिर में पूजा अर्चना अन्नादि काल से चल रही इतने बुद्धिमान हो गए कि पिता पिता में जो परम्परा उसको तो कहेंगे अंध परम्परा और अपने जो जूठा खाने वाले मृत्स चे उनके अनुकरण करके अपने को बुद्धिमान मानते हैं ये दुर्बुद्धि है मूर्खता है पिता पितामह प्रपितामह प्रपिता ये जो परंपरा वो परम्परा को तो अंधविश्वास करेंगे और अपने बुद्धिमान अभी हो गए बस कुछ थोड़ा धन कमा लिया तो इसे बुद्धिमान बड़ा बुद्धिमान हो गया धन तो ही है दैवी संपत्ति नहीं तो कमा पाए क्या संपत्ति कमाते हैं आसूरी संपद जो आसुरी संपत्ति से जीतता थे पिता, प, पिता परमरा परंपरा ऋषि मुनियों की परंपरा सब के मूल में जो गोत्र है किन ऋषियों के पंच में सब मनु के अनुसार से मानव है ऋषि मुनि सब अपने गोत्र परंपरा देखे ना आपके प, ये पीढ़ी के पहले दो तीन पांच सात दस पीढ़ी के पहले देखेंगे तो उनका जीवन क्या था कितने शुद्ध थे कितने कर्मठ थे कितने वेदांत शास्त्र श्रवण करते थे पुराना दी पढ़ते थे कितने सच्चाई मार्ग में चलते थे उसके पहले उसके पहले थे ऋषि मुनियों की परंपरा उसी परंपरा को छोड़ करके परम्परा कुछ नहीं जो नाचने कूदने वाले उसको देख करके वहां से सीख रहा न सिख रहा दुर्बुद्धि न मूर्खता है ना और पिता पिता में परंपरा को जो अंधविश्वास कर देता है वो तो कितने पाप है पाप है इसलिए ये नहीं समझ करके जो आत्मा को कर्ता मानता है क्योंकि कोई मैं ही कर रहा हूं अच्छा ये प्रश्न कोई करते हैं चेतना करेगा या अचेतन करेगा बताओ तो कर्तृत्व तो चेतने में है या जड़े में है जड़े में करतृत्व तो जड़ो क्या करता है जड़ तो पत्थर जैसा कोई कोई आत्मा में कर्तृत्व सिद्ध करने के लिए जीवन भर ऐसे सिद्ध करके लोगों को बैठा कर कह रहा देखो जड़ करेगा या चेतन करेगा तो कहें चेतन करेगा तो आत्मा चेतन है आप चेतन है आत्मा चेतन तो आत्मा में करते तो बड़ा सरण हो गया क्योंकि जड़े में कर्तृत्व तो तो नहीं देखा गया कहीं जड़ हिलता लड़ता तो कुछ करता नहीं जब हिलता है तो चेतन ही लाता है किंतु क्या उत्तर मालूम है कि सुनो रो जड़ करता है किसी नहीं देखा है चेतन करता है किसने देखा है दिखाया तो न नहीं जिसको आप चेतन कहते हो वही शुद्ध चेतन है क्या शुद्ध चेतन करता है कहाखा है शुद्ध चेतन पत्थर में है वहां करता है कुछ तो जिसको चेतन कहते हो चेतन क्या है शुद्ध चेतन दिखता है आप कहे नहीं जो मनुष्य बैठे सब चेतन है ना तो चेतन दिखता है ना नहीं जो दिखता है वो शुद्ध चेतन नहीं और जो शुद्ध चेतन है वह दिखता नहीं जो दिखता है वो शुद्ध चेतन नहीं इसे जहां कर्तृत्व तो दिखता है वो शुद्ध चेतन नहीं है शुद्ध चेतन में कर्तृत्व तो नहीं दिखता है और जिसमें कर्तृत् दिखता है उसमें मानो किसमें कर्तृत्व तो दिखता है अंतकण अंतकर्ण चेतन में देह भी है इंद्रिया भी है मनोबुद्धि है अंतकर्ण विषय इसमें कर्तृत्व है ये भगवान कहते हैं अधिशान तथा कर्ता तो कह करके कर्तव्य कर्म किसके द्वारा होता है देह इंद्रिय मनोबुद्धि और आत्मा सब मिला करके दिखता है उसमें कर्तृत्व तो दिखता है शुद्ध चेतन कर्तृत्व तो दिखता है बड़ा सरल प्रश्न कहते हैं, जड़ में कर्तृत्व तो रहेगा चेतन में रहेगा कोई चेतन में तो आत्मा में कर्तृत्व तो है सीधा भ्रांत स्वयं होकर के जीवन भर कोई दूसरे को सिखाते आत्मा करता ये साधारण चीजें भगवान कहते ऐसा जो केवल आत्मा को मानता है अकृत बुद्धि असंकृत बुद्धि है वो दुर्मती न स दुर्मति केवल आत्मा को जो कर्तृत्व तो मानना वो भ्रांत है या नहीं अब दूसरे को सिखाता है तो इसको कहते भ्रामक भ्रांति डालता है दुर्मति कह दिया हाँ श्रोगो बोलो एवं सत्य कर्ता महात्मा केवलं तुया कृत बुद्धि न पश्य दुर्मति एक दुर्मति हो गया तो दूसरा क्या होगा सुमति तो सुमति कौन है ये नहंकृत भावो यहांकृत भावो बुद्धिर्यस न लिप्यती बुद्धिर्स न लिप्यते हवा पिछम लोकान हवा पिता इन लोकान नहंति न निबध्यती नहते न निब्यते यस्य भावः भावो बुद्धि यिप्यतेम लोका यस्य यृत भावना अहम करता इस प्रकार भावना जिसके है ही नहीं मैं कर रहा हूँ मैं कर रहा हूँ अहं अहंकृत भाव अहंकार नहीं य बुद्धि न लिप्यती किसका ऐसा होता है शास्त्र कहे काक्य आचार्य से सुना मनन किया अंत शुद्ध हुआ तभी समझेगा नहीं तो सौ तो मैं कर रहा हूं मैं कर रहा हूं कोई के बाबा बस बार बार ही सिद्ध करता है सौ भक्त बुला करके चेतना करता है जोड़ा करता है चेतना इस आत्मा ही करता होगा जड़ा नहीं होगा आत्मा में करतु सिद्ध करने के सारे जीवन भर ये पास बा, में गया दो, बा, दोनों बाबा के पास ना ही बाल बनाने के लिए बाल बनाने के बाद बाबा जी आप अच्छा महारी जी थोड़ा बैठ जाइए नाई से पूछा बोलो बाल किसने काटा मैंने नहीं काटा अरे बाल किसने बनाया मैंने पांच बार पूछा नाई बोलता क्या बाबा बार बार पूछते मैं नहीं क्या मैं क्या मैं मैं ही काटा मैं ही क्या उसके बाद नाई को कहा जाओ देकर चला गया महाराजी महाराज जी आप जिसको जीवन भर करते हो यह नाई भी जानता है क्या जानता है मैं करता यही आप कहते हैं ना आत्मा करता आत्मा करता यही कहना चाहते हो ये तो नहीं भी जानता है अब यही तो क्या करते हो ये तो अज्ञान से सब को मानते हैं है। मैं करता हूँ कौन नहीं करता है मैं चलता हूँ मैं बोलता हूँ मैं खाता हूँ कौन नहीं बोलता है हुआ। हुआ हुआ। यही करता है खाता तो मैं पाक करता पचती पाक करता गसती गमन करता पटती पठन करता सौ मानते अब क्या करते हो भ्रांति से कर्तृत्व बुद्धि इसकी निवृत्ति करके समझना चाहिए आत्मा में कर्तृत्व है ही नहीं आत्मा निष्क्रियके अहंकार नहीं बुद्धि लिप्त नहीं होता है सही लुकान होता भी न हनती नीपति इसे लोग सारे को मार दे ना वो मारता है ना कोई मरता है आत्मा मारता है या मरता है हनन का करता है कर्म होता है तो द्वितीय ध्यान आ गया न आया हनते नह करे पहले आ गया जो पहले आया है उससे अर्थ यहां कहते हैं श्लोक बोलो अंकितो भाव बुद्धि न लिप्य थे हत् लोका न निब्यते यदि नहीं मरता है नहीं मरते तो भी हत नह्यते नहते कहा तो हतवा भी कैसे कहा तो हतो का, का लौकिक बुद्धि को लेकर के हतवा कहा लौकिक बुद्धि को लेकर मानने पर भी पार्थिक बुद्धि को लेकर <लोके बुद्धिया> <ब्रांता> के नहंति न निबद्धे एक लौकिक बुद्धि भ्रांत व्यवहार की बुद्धि और पार्थिक बुद्धि लौक्य बुद्धि को लेकर क्या कहा हत आविश्य और नहंती न निब्धते पारमार्थी दृष्टि को लेकर के ए वस्तुत न्य परमात्मा की कृपा से जब विवेक होता है अंत शुद्ध होता है तो विचार होता है विचार जब करेगा तो वह ज्ञान प्राप्त करेगा तो उसके लिए भगवान की तुति पहले एक बार आए थे न हरिमिड़े स्त्रम हाँ। थोड़ा भगवान के तोत्र एक एक श्लोक बोलेंगे उसके बाद थोड़ा ध्यान करना है श्लोक तो याद होगा भक्त्या वैष्ण मनादिंग जगदादि से भक्त विष्णुमना जगदादि युति चक्र भ्रमतीथ यस्त संस्तीचक्र भ्रमतीथ यस्ृष्टे नश्य तत्शतिचक्रृशे नश्य तत्शतिचक्र तं सं ध््तनाश हरिमीडे त््तनाशं हरिमीडे स्वये भक्या वैष्णु मनादिंग सब बोलो तो भक्त्या वैष्ण मना अच्छा बोलेंगे रुको तो भक्त्या रुको से तो भक्त्या वैष्ण मना बोलो भक्ता विष्णुमना जगदादिम ये संस्कृति चक्र भ्रमती थत संति भ्रमती थम ये श्य तत्सृति चक्र ये नश्यति तत्सृति चक्र तं संसारं ध्वा विनाश हरिमीडे त््हानाश हरिमीडे हरिम ईडे परमात्मा की मैं स्तुति करता हूं ये परमात्मा की कृपा से सब प्राप्त होगा थोड़े समय तो तुतर और बोलने का नहीं है बोलना नहीं आता सबको इसलिए अभी ध्यान करना है चिंतन तो कर सकते हैं इसका अर्थ हो गया भगवान विष्णु के मैं भक्तिपूर्वक ध्यान करता हूं जिसमें सारा संसार चक्र घूम रहा है और जिसके ज्ञान प्राप्त होने पर संसार चक्र नष्ट हो जाता है ऐसे पर के मैं स्तुति करता हूं तम संसार द्वांत विनाशम अज्ञान के नाश हो जाता है अधिष्ठान चेतन शुद्ध रहता है व्यापक ब्रह्म उसी का में ईडे स्तुति करता हूं ध्यान करता हूं भक्ति करता हूं चिंतन करता हूं ओम हरे ओम हरे ओम हरे विष्णुवे नमः नमो ब्रह्मण्य देवाय नमो गो ब्राह्मण हिताय गो ब्राह्मण हिताय जगद्धिताय कृष्णा जगद्धिताय नमो नमः गोविंदय नमो नमः आपना अभिक्रिय शुद्ध है शुद्ध चेतने में कर्तृत्व कर्मत्व कुछ नहीं है उसके अज्ञानी के कारण देहादि में अहम बुद्धि करके मैं कर रहा हूं ऐसे मानता है अज्ञानी यहीं से प्रारंभ हुआ अर्जुन मानता है कि मैं मारूंगा ये लोग मरेंगे ये पाप पुण्य कर्तव्य कर्म होगा ये शुभ आरंभ हुआ अहम बुद्धि देहादि में करने पर ही कर्म बंधन में पड़ता है यदि शुद्ध आत्मा को समझ समझिला निष्क्रिय उसमें ना कर्म है ना करण है कोई ना कोई संसार है ना कुछ धर्म है ना पावन पुण्य पाप कुछ ही नहीं पार्थी की दृष्टि को लेकर कहा न अंत न निबद्ध थे इसकी प्राप्ति के लिए परमात्मा की कृपा चाहिए इसलिए परमात्मा का भजन करते हुए शास्त्र चिंतन करते हुए भी परमात्मा का भजन करते रहे अद्वैत चिंतन करने पर भी परमात्मा का चिंतन होता है और पारमार्थिक अद्वैत व्यावहारिक जैसे हत् न निबद्धते व्यावहारिक हनन होने पर भी पारिमाथिक नहीं है हनन होता है व्यावहारिक भेद होने पर भी पारमार्थिक द्वितीय तत्व है जिसको भगवान दिया वासुदेव सर्वम अहम गुड़ाकेश सर्व सौ के हृदय में हूं क्षेत्र गापी माम विद्धि सर्व क्षेत्र सर्वत्र में। अभी कर्म के च्रोता कर्म के प्रवर्तक कौन कहते ज्ञान ज्ञेय परिज्ञाता ज्ञान ज्ञे परिज्ञाता त्रिविधा कर्म त्रिविधा कर्म कारणं कर्म करते कर्ण कर्म करतेम संग्रह त्रिविधा कर्म संग्रह जाने परिज्ञाता कर्म चोदन करते थे त्रिविधा कर्म संग्रह ज्ञान जेय परिज्ञाता त्रिविधा कर्म चोदन कर्म के प्रवर्तक है कर्मचोजना कर्म के प्रवर्तक है प्रवर्तिका तीन प्रकार है एक हो गया ज्ञान ज्ञान है सारे विषय का ज्ञान वृत्ति ज्ञान सुधिमात्र ब्रह्म तो सत्यम ज्ञान मनन्त वो ज्ञान नहीं लेना ज्ञान तो अनैति ज्ञान वृत्ति ज्ञान ज्ञे पदार्थ सारे विषय पदार्थ किए हैं ज्ञातव्य रूप रस घट पटादी जितने पदार्थ अब परिज्ञाता है अंतगण विश्व चेतन शोपाधिक आत्मा जो है वो अंतगण में चेतन का प्रतिम्ब होता है चिदा वो चिदाभाष जो परिज्ञाता भोगता है कर्मों कर पल भोगने वाला शुद्ध चेतन में कर्तृत्व है ही नहीं अंतगण विश्व चेतन में अंतगण में चेतन का प्रतिम्ब होता है चिदा उसको ले करके कर्तृत्व भूतृत्व आदि इसको परिज्ञात शब्द थे ना वही जीव चिदाश अंतरण विशिष्ट वृत्ति ज्ञान ज्ञान ये तीनों कर्म के प्रवर्तक हो और कारणम कर्म करते थे त्रिविध कर्म संग्रह कर्ण इंद्रिय शोकरण है कर्म है कर्तव्य कर्म जो कर्म क्रिया का विषय कर्म और कर्ता करना है बाह्य स्रोत्र आदि अंतकरण बुद्धि आदि कर्म हो गया जैसे ग्राम बचेते ग्राम हो गया कर्म कर क्रिया के संबंधी काष्टम विनती काष्ट कर्म तंडुलम पचेती तंडुले कर्म और कर्ता हो गया जो स्वपाधि का आत्मा उपाधि प्रकार अंतकर्ण विचिट चीताभा जो कहा गया ये तीन प्रकार ये संग कर्म संग्रह कर्मणाम संग्रह कर्म उसमें संग्रहित होता है कर्म इसमें ही रहता है इनके द्वारा कर्म होता है शोक बोलो कर जाता सुविधा कर्म चोदना कर्ण कर्म करते विधा कर्म संग्रह क्रिया कारक फल जितने है क्रिया हो कारक हो कर्ण हो फल जितने सब है अविद्या का कार्य ब्रह्म को छोड़कर के बाकी जितने अविद्या त्रिगुणात्मक है है नहीं है. माया त्रिगुणात्मक है? है माया का कार्य कौन त्रिगुणात्मक है सारे सारे पदार्थ त्रिगुणात्मक है शर्य इंद्रिय भी गुणात्मक है तीनों गुणों का कार्य गुण क्या क्या है सत्तर सत्तर ये तीन गुण है ये गुण सबके गुण का कार्य अभी तीन प्रकार उनका कथन करना है सारे क्रिया कार्य कार्यकल ज्ञानं कर्म चकर्ता च्न कर्म चकर्ता चिध्व गुण वेदत गुण वेदत प्रोच्यते गुण संख्याते गुण संख्या ये जान कर्मचर्ता चुहद गुण भेद्य गुण संख्या ज्ञान ज्ञान वृत्ति ज्ञान है बाह्य पदार्थ बाहर है इंद्र के साथ जो घट का संबंध होता है प्रकाश आदि युक्त होने पर इंद्र छिद्र है उसी छिद्र के द्वारा मन बाहर चल जाता है जल भांडव में जल छिद्र है तो जल उसके द्वारा निकल जाता है गिरता है जहां जल गिर गया लोटा कटोरी गिलास तरह को पानी भर जाता है चक्षुरादि इंद्र छिद्र के द्वारा अंतकोण बाहर जाकर के विषय देश में व्याप्त हो जाता है अब विषय जिस प्रकारे है अंतगण वृत्ति अंतगण जो बाहर जाता है जैसे जल अंदर है थोड़े थोड़े बाहर निकलता है इसी प्रकार अंतगोण अंदर है चक्षुरादि छिद्र के द्वारा थोड़ा बाहर गया अंदर भी रहेगा जहां जाता है तदाकार हो गया उसको कहते अंतगण का परिणाम इसको वृत्ति शब्द से कहते हैं वह वृत्ति जाकर घटे देश में व्याप्त हो जाने पर घटाकार हो गई अंतकरण के प्रति घटाकार अंतकर्ण, अंतकर्ण सप्तगुण का कार्य सच्च ही स्वच्छ से चेतन का प्रतिंब होता है इसको कहते चिदावास जिस प्रकार अंतकण में चिदावास रहता है इसी प्रकार अंतकण का परिणाम जिसको वृत्ति कहते हैं वो बाहर जाते समय उस समय चेतन का प्रतिबिंब होगा हो उसके भी चिदावास कहते हैं घट देश में बुद्धि जाती बुद्धि में चिदावास हो बुद्धि तस्त चिता हो द्वा तो व्यापुर तो घटम तो तो पंच में आया घट में जाकर तो के वृत्ति तो घटाकार होगी घटा केवल घटा में प्रकाश प्रतिबिंब नहीं होता है किंतु घटे के ऊपर कुछ रंग लगा देंगे तो उसे प्रतिमा हो जाएगा पत्थर में केवल प्रतिमा नहीं होता है घेसकर करके अत्यंत चिकना हो जाता है तो प्रतिमा हो जाता है अर्थात कोई रंग लगा दिया तो प्रतिमा हो जाता है तेल आदि लगाते पानी उनसे प्रतिमा हो जाता है इसी प्रकार घड़ा में चेतन का प्रतिमा नहीं होता किन्तु अंतगण वृत्ति जो घड़ा में तदाकार हो गया वृत्ति के संबंध हो गया उसे चेतन का प्रतिम्ब दिखेगा तो घटो जैसे में वृत्ति का संबंध है और वृत्ति चेतन का प्रतिम्ब भी चेतन के प्रतिब के कारण वो वृत्ति भी चेतन जैसे दिखती है वृत्ति ज्ञान नहीं जड़े अंतगण जड़े क्या उसका कार्य वृत्ति भी जड़े उसे चेतन का प्रतिम्बन से वो चेतन जैसा लगता है उसको कहते घट ज्ञान है पट ज्ञान वो वृत्ति के द्वारा अज्ञान की निवृत्ति हो जाती चीदावास से विशिष्ट वृत्ति के द्वारा ज्ञान की निवृत्ति हो जाए घट का आवरण घट आवरण नष्ट होने पर घट जड़े और पन्न प्रकाश नहीं कर सकता है वृत्ति प्रतिफलित चैतन्य के द्वारा घट का प्रकाश होता है वृत्ति प्रतिफलित चैतन्य के कारण घट में प्रकाश आ गया उसको कहते फल वृत्ति में चैतन्य का प्रतिबंध हुआ उसका नाम फल फल का संबंध घट के साथ हुआ फल पहले तो वृत्ति का संबंध हुआ था अंतकरण परिणाम वृत्ति वृत्ति के संबंध में चेतन का प्रतिम्ब हुआ इसका नाम है प्रतिम्ब का नाम फल उसका भी संबंध हुआ तो फल व्याप्ति वृत्ति व्याप्ति वृत्ति व्याप्ति से अज्ञान की निवृत्ति फल व्याप्ति उनसे घट का प्रकाश हुआ इसी प्रकार ब्रह्म ज्ञान जब होगा शास्त्र श्रवण करने पर आचार्य मुख से निश्चय होता है एक अद्वितीय तत्व है क्षेत्र जनसा इमाम विदि सर्व क्षेत्र सर्वम एक अद्वितीय तत्व वही मैं हूं ऐसा दीर्घ निश्चय जो हो जाता है ये इसको कहते वृत्ति निश्चय शब्दकाली कौन से वृत्ति नहीं है शब्द तो कोई बोल सकता है कुछ भी बोलते क्या एक पुष्पा को हाथ में रख करके कोई कह सकता है हाथी है कह सकता है या लेकिन क्यों कहते प्रश्न का उत्तर क्या है कोई कह सकता है हाथी है, है? कहेगा तो क्या हो जाएगा हाँ वो पागल कहेगा बोल सकता है ना नहीं नहीं कोई बोल सकता है नहीं बोल सकता है ये हाथी कोई बोल सकता है क्या ओ, पागल है आप पागल है वो बातें बोल सकता है नहीं बोल सकता है जो कता नहीं बोल सकता है वो पागल है बोल सकता है बोल सकता है क्या है तर्क संगत नहीं है नहीं संगत नहीं। ये संगत असंगत पूछा नहीं मैंने कोई बोल सकता है नहीं बोल सकता है इसी प्रकार आपको अनुभव नहीं हुआ अहम ब्रह्म बोल सकते नहीं मैं ब्रह्म से बोल सकता ना नहीं मैं मनुष्य ऐसा निश्चय ना नहीं है अहम हस्ती ऐसा निश्चय नहीं।, नहीं।, नहीं।, नहीं बोल सकता है डर लेता है अरे बोलेगा तो क्या हाथी बन जाएगा फिर क्या करेंगे घर <laughs> में फिर दूसरे नहीं देंगे <laughs> ये हाथी कहाँ से आ गए अहम हस्ती कोई बोल सकता है बोल देने मात्र चाहते नहीं होता है ऐसी प्रकार अहम ब्रह्मो का दिया तो ब्रह्म नहीं ब्रह्म तो वास्तव है ही क्यों तो अहम ब्रह्म का दिया तो उसका नाम ब्रह्माकार वृत्ति नहीं है क्योंकि आप यही पुष्प देखते हुए यह हाथी है यह हा एक पुस्तक है बोलते समय निश्चित है कि नहीं है निश्चित है कि पुष्प है कलम नहीं ये मालूम है पुष्प है आते नहीं है बोल सता कर बोल दिया कि बोलते समय मालूम है नहीं है इसी प्रकार अहम ब्रह्म तो बोलता है किन्तु उसमें मालूम कि मैं मनुष्य हूं आप म, मैं मनुष्य हूँ ज्ञान रहता है न नहीं होता है मैं ब्रह्म बोलो अहम ब्रह्म उस समय मनुष्य में वो ज्ञान है या नहीं मैं मनुष्य हूं तो ब्रह्म व्यापक कैसे होगा ब्रह्म तो व्यापक हो मैं तो मनुष्य हूँ निश्चय होते भी कोई बोल दिया तो उसका नाम ब्रह्म कार्य बुद्धि नहीं है जब देह में अहम बुद्धि नष्ट होकर के वासुदेव सर्वम ये प्रमाण जन्य ज्ञान हो जाए उसका मैं परिचन्न हूं मैं मनुष्य हूँ ये बुद्धि रहेगी हाँ वासुदेव सर्व में, में, में ब्रह्म ऐसे ज्ञान हो गया तो मैं का शरीर देह मनुष्य नहीं है ये नहीं रहेगा तो हम ब्रह्म बुद्धि इसलिए ब्रह्माकार वृत्ति का अर्थ नहीं खाली अहम ब्रह्म कहते वृत्ति कह तो, तो कोई लेगा किंतु तो अहम ब्रह्म वृत्ति उसका नाम नहीं कहेंगे जब तक अहम शब्द का अर्थ परिचिन मनुष्य में हूं ऐसा निश्चय है तो व्यापक ब्रह्म कैसे होगा इसलिए ब्रह्माकार वृत्ति है जब देह में जिस प्रकार अहम बुद्धि अज्ञान अवस्था में है इसी प्रकार हो जाए कि मैं व्यापक ब्रह्म हूं मैं देह नहीं हूं अहम ब्रह्मा ब्रह्माकार वृत्ति उसको कहेंगे तो ब्रह्माकार कार्य वृत्ति होने पर इसको ज्ञान कहते यहां भी इसका ज्ञान कह दिया वृत्ति ज्ञान घट ज्ञान भी घटाकार वृत्ति ब्रह्म ज्ञान भी ब्रह्म कार्यवृत्ति ब्रह्म को विषय कर ब्रह्म ज्ञान है ब्रह्म ज्ञान किम आकारि है ब्रह्मा वृत्ति है पानी ग्लास का कटोरे के तो आकार है पानी भर गया घटा का आकार है घाटा कार्य बुद्धि पटाकार बुद्धि तो ठीक ही ब्रह्मा कार होने के लिए ब्रह्म का आकार क्या है तो वृत्ति कैसे किमाकार बुत्ति होगी ब्रह्माकार बुति गोलाकार चार कोनाकार ब्रह्माकार बुत्ति कैसे होगी परिच्छिन्न ब्रह्म अपरिचिन्न ब्रह्मा व्यापक चीज हुआ व्यापक है तो उसका आकार है तो भ्रमाकार तो वृत्ति कैसे हुई ये इसका पुष्प है ना क्या है इसके ये क्या है पुष्प ज्ञान हुआ ना ये वृत्ति आपकी पुष्पाकार हुई कलम देखें तो लेखनी आकार वृत्ति होती है घट देखेंगे तो घटाकार वृत्ति होगी इसमें सुगंध है तो गंध ग्रहण होगा तो क्या वृत्ति होगी गंधा की अरुवृत्ति होगी ऐसे कोई फल खाए मीठा लगा क्या वृत्ति होगी मधुरा क्या वृत्ति होगी और खट्टा अमृ लगा तो क्या कहेंगे अमलाकारि होगी शब्द सुना ई अन् क्या वृत्ति होगी शब्दाकार वृत्ति होगी मधुरा क्या वृत्ति होती कभी मधुर खाएंगे तो खट्टा खाएंगे तो अमलाकारि रूप देखेंगे तो रूपाकार रस ग्रहण करते रसाकार गंध ग्रहण करते तो गंधाकार अच्छा मधुर का आकार किसे मधुर खान से मधुराकार वृत्ति हुई ना आप लोगों ने आपको अनुभव हो गया मधुराकार वृत्ति हुई अम्लाकार वृत्ति हुई गंधाकार वृत्ति हुई रसाकार वृत्ति हुई आपके अनुभव हुआ ना नहीं अभी अभी आपने मधुर खा करके मधुराकार वृत्ति हुई आपने बताया मधुरा का क्या कर गोल या चार कोना है, को है तीन कोना भर्पी जैसे मधुर क्या है आकार क्या है अभी तो आपने बताया मधुराकार वृत्ति अमलाकार वृत्ति अनुभव तो हुआ आकार क्या कहा आपने उसका आकार है क्या मधुर का आकार है अमृ का आकार है सुकंध का आकार है यह शब्द का कह रहे? शब्द तो लिपि है वो लिपि का आकार शब्द का आकार नहीं शब्द लिपि नहीं शब्द तो कान से सुनते हैं तो रूपरस गंध स् प्रसाद का कोई आकार है शीत क्या आकार है या उष्ण स्पर्श का आकार है तो आकार शब्दो जिसको विषय करते उसके नाम से घटाकार फटाकार में आकार तो जोड़ दिया और अम्र मधुर करते समूह उसे आकार शब्द जोड़ देते हैं अम्ल विषय को वृत्ति को अम्लाकार मधुर को विषय करने वाली वृत्ति का नाम हो मधुर आकार गंध सुगंध को विषय करने वाले वृत्ति का नाम हो सुगंधाकार वो आकार सब यहां जोड़ दिया यहां आकार है नहीं जहां आकार है तो घटाकार है पटाकार पुत्र का आकार आकार शव कहा गया किंतु तद विषय के ज्ञान को बोलते समय यह ध्यान नहीं था उसका आकार नहीं मैं जो पूछा आपने कहा रूपाकार रसाकार मधुराकार अमराकार सुगंधाकार आकार है जिस प्रकार रूप के रस के गंध में आकार नहीं होने पर भी रप कहा गया इसे ब्रह्म के आकार नहीं ब्रह्म विषय के वृत्ति को क्या कहेंगे ब्रह्माकार ब्रह्माकार का आता नहीं आकार उसका है मधुराकार का मधुर का कोई आकार है क्या अमृ का तो आकार है न अमृ का भी आकार नहीं मधुर का आकार नहीं सुगंधा का भी आकार नहीं तद विषय की को तद मैं में ब्रह्म इसे निश्चय होता तो उसका नाम ब्रह्माकार वृत्ति आकार कोई नहीं है। तो ये ज्ञान होता है ज्ञान कर्म और कर्ता कहेंगे कर्ता है अंतगण विषय चेतन ये गुणभेद से कहे प्रोचेद गुण संख्या नहीं गुण संख्या सात रहे कपले सांख्य दर्शन कहा गया और वेदांत में कहा गया यथावत क्षण ताने भी उनको ठीक ठीक सुनो करके अभी कहते गुण के भेद से ज्ञान भी कर्म भी कर्ता भी अलग अलग बताएंगे सात्विक ज्ञान किए से, से ज्ञान के तामस्य ज्ञान किया बताएंगे किस ज्ञान को सात्विक कहना किस ज्ञान को राजस्व कहना भगवान यहाँ कहेंगे श्लोको बोलो ज्ञान कर्म च कर्ता च गुण भेदता गुण संख्या ने यथाविणान्य अभी तीन गुणों के वेद से तीन बताएंगे ज्ञान कर्म और कर्ता पहले ज्ञान कहते हैं ज्ञान तीन प्रकार है तीन प्रकार में प्रथम सात्विक राजस्व तामस तीन प्रकार हो जाएगा अभी सात्विक ज्ञान क्या है भगवान कहते हैं सर्वभूतेषु नैकं सर्वभूतेषु भाव व्ययमीक्षते अभक्त विभक्शु विभक्तेषु विभक्शु विभक्तेषु तज्ज्ञानं विदि तज्ज्ञानं सर्वूते सर्वभूतेषु व्ययमीक्ष से त्व येन ज्ञान से जिससे सर्वूतेषु एक अव्यव भाव इच्छते तज्ज्ञानं इच्छे तज्ज्ञान सात्व देखना कहाखना सारे सारीभत देह के वैसे भिन्न है या एक क्या भिन्न देख है हैं? नहीं देह नहीं देह के भेद से भिन्न क्या है देह के भेद से भिन्न है सर्वभूते भूत प्राणी सारे भूत में भेद है किस प्रकार देह के भेद से देह के भेद से भेद कहाँ प्राणियों में सारे भूत में सारे प्राणियों में सारे प्राणियों में देह के भेद से भिन्न <देखे़ी> भेद है सर्वभूत भूत में भेद है भूतों में भेद है ना प्राणियों में हैं नहीं भूत में देह के भेद से भेद नहीं एक देह के भेद सर्व भूत बहुवचन दिया एक ही भूत है भूत भूत सारे भूत में एकम भाव अव्य भाव विभक्त अभिभक्तम विभक्तेशु भूतेष् सारे भूत भौतिक पदार्थ भूत देह के भेद से भिन्न भिन्न है विभक्तेशु सर्वभूतेशु शरीर के भेद से प्राणी भिन्न भिन्न दिखते हैं किंतु उसमें एक ही भाव है अव्यय अभिनायक तत्व जो कि अविभक्तम जिसका विभाग होता ही नहीं विभाग नहीं होता है अभिभक्तम अव्यय भावम अविनाशी भाव प्रत्येक दे, सौ देह में है आकाश सब शरीर में है शरीर भिन्न भिन्न भिन है एक है सारे शरीर में आकाश भिन्न है एक है एक आकाश शनि के शरीर में रह सकता है शरीर के अंदर है बाहर है जिस प्रकार एक आकाश सब के शरीर के अंदर बाहर हुआ इसी प्रकार एक भाव अव्य भाव अविनाशी तत्व अभिवक्तम आकाश भिन्न भिन्न भाग हो जाता है देह के वेद से <C2> <a qualify> देह अलग होगा तो आकाश भिन्न भिन्न नहीं होता है आकाश का भाग नहीं होता है अंदर बाहर पूरा अभिभक्त रहता है आकाश जिससे अभिभक्त रहा सर्वभूतेषु सारे भूत प्राणियों में एक आकाश अभिभूक्त है प्राणियों का सर्व विभक्त या अभिभक्त विभक्त विभक्तु सर्वभूत से एक आकाश है इसी प्रकार विभक्तेश् सर्वभक्तेशु एक अविभक्त तत्व है वो अविनाशी तत्व आकाश का तो होता है श्रीकाली में उत्पत्ति प्रलय कालिम नाश हो किन्तु एक अव्ययम भाव अविनाशी तत्व दिखता है जिस ज्ञान से सारे देह में देह भिन्न भिन्न होने पर भी व्याविभक्त तत्व एक आत्मा को दिखता है उसी ज्ञान को सात्विक को समझे ना सबके सर्व भिन्न भिन्न है अंतगण भिन्न भिन्न है इंद्रिया भिन्न भिन्न है सब होने पर भी आत्म तत्व एक अद्वितीय है विभत है अभिभत उसका विभाग वो नहीं होता है देह विभत है अभिभक्त देह अनेक एक है आत्मा है क्या अनेक है एक एक एकम ये न एकम भाव तो देह में अनेक देह में एक भाव है एक भाव पदार्थ देह विनाशी अविनाशी विनाशी देह विनाशी देह विनाशी है अविनाशी है देह विनाशी है किन्तु आत्म तत्व अव्ययम अविनाशी तत्व तो देह विनाशी होगा अविनाशी होगा विनाशी विनाशी, जितने देह सो विनाशी है सारे विभक्तेशु सर्वभूतेशु विनाशी सू अविनाशी तत्व कितने है एकम भाव पदार्थ वास्तव पदार्थ एक है अभिभक्तम ये न ज्ञान निक्षत जिस ज्ञान से देखता है वो ज्ञान सात्विक मान समझना ये सात्विक ज्ञान और यदि प्रतिदेह में भिन्न भिन्न आत्मा मानेंगे द्वैत ज्ञान सात्विक ज्ञान होगा अद्वैत ज्ञान सात्विक ही द्वैत दर्शन में जितने ज्ञान है सम्य ज्ञान है असम्य ज्ञान है राजस्व तामस है संसार निवृत्ति के लिए वो ज्ञान कारण है नहीं, नहीं है भगवान भाष्यकार स्पष्ट कर देते यानी द्वैत दर्शनानी ताकि असम्यक भूतानी सात्विक नहीं राजस्तामश राजस्वतामश ज्ञान संसार के लिए नहीं एक ही तत्व तो ज्ञान एक ही तत्व है अन्य के नहीं कोई कहेगा एक ईश्वर और एक है और जीवात्मा अलग अलग है ईश्वर एक है जीवात्मा अलग है वो सत्य यू भी सत्य किन्तु एक ही तत्व अनेक है नहीं यदि ईश्वर से भिन्न आत्मा मानेंगे तो एक आत्मा कैसे होगा एक है और अन्य जीवात्मा भी है, ऐसा नहीं अविनाशी तत्व कितने एक ही। यदि सब के आत्मा अविनाशी मानेंगे तो क्या होगा अविनाशी कितने हो जाएंगे सब के आत्मा यदि अविनाशी मानेंगे तो अविनाशी एक होगा हो अन्य होगा देह अलग अलग है सब विनाशी है तो विनाशी एक है अनेक है और देह में रहने वाला आत्मा यदि सब अलग अलग रहेंगे ईश्वर से बिना, तो अविनाशी कितने होंगे ये लोग कहते हैं समझ नहीं सबके शरीर में जो आत्मा यदि अलग अलग मानेंगे सबको अविनाशी मानेंगे देह अनेक कहता तो आत्मा कितना होगा अनेक हो जाएगा अनेक हो जाएगा वेदांति पूरा बन गए देह तो मानने को तैयार ही नहीं एक प्रश्न क्या है यदि सबके शरीर में जीवात्मा पृथक पृथक अविनाशी मानेंगे तो देह अनेक होगा क्या एक होगा और सबके देह में रहने वाले आत्मा एक है अनेक होगा वही प्रश्न है प्रत्येक देह में आत्मा यदि भिन्न भिन्न मानेंगे तो देह अनेक है तो आत्मा एक रहेगा अनेक जाए? अने हो जाएगा देखो नहीं वो कल्पित बात नहीं छोड़ना अभी जो प्रश्न पूछते हैं उसका उत्तर देना के भीना भीना है के शरीर भिन्न भिन्न है प्रत्येक शरीर में आत्मा अलग, अलग अलग जड़ी मानेंगी और सब को अविनाशी मानेंगे तो शरीर कितने होगा एक या आने के आने, और आत्मा एक ही आने के यदि के शरीर में द्वित्व आदि मानते हैं सब का आत्मा मम्मी अंश जीव लोग जीव अविनाशी सारे शरीर में द्वैतवादी लोकते आत्मा अलग अलग है सब अविनाशी है तो द्वैतवाद के अनुसार शरीर भिन्न भिन्न है या एक है प्रत्येक आत्मा शरीर में आत्मा अलग अलग है सब अविनाशी है तो कितने अविनाशी आत्मा होंगे ज्यादा नहीं बोलना एक या अनेक है इतने बोल दो हाँ अभी तक तो एक एक चल रहा था ये कम से कम आने का तो बोलो और उसको जस्टिफाई करने के लिए इधर उधर भी बोलते हैं। <laughs> पर जो एक बोलते थे ना वो गलत है स्वीकार नहीं करना चाहते <laughs> इसे कहते देह अलग अलग, अलग देहत के मत में कुछ कुछ जोड़े विश्लेषण जोड़ना नहीं प्रत्येक के शर्म में आत्मा जी भिन्न भिन्न मानेंगे सब को अविनाशी मानेंगे तो आत्मा कितना हो जाएगा अनेक हो <गण> अनेक अविनाशी हो जाए किंतु भगवान कहते एकम अव्ययमिक शरीर में एक अविनाशी तत्व को देखता है अर्थात सब के शरीर में आत्मा अलग अलग अविनाशी नहीं है ये भगवान कहते हैं ये समझ जाए भगवान क्या कहना चाहते यदि प्रत्येक शरीर में आत्मा अलग अलग मानेंगे सब को अविनाशी कहेंगे तो आत्मा अनेक हो जाएगा भगवान का एक का दिखता है एकम अव्यम भावी क्षेत्र विभक्तु सर्वभूते छो सारे भूत सा पदार्थ पानी भिन्न होने पर भी आत्मा एक है अभिभक्त उसी ज्ञान का सात्विक समझना ना अद्वैत ज्ञान सात्व है सात्विक है द्वैत ज्ञान नहीं द्वैत ज्ञान राजस्व तामस हो जाएगा सात्विक नहीं होगा इसलो को बोलो बाबू नहीं यम्छ से अविभक्त विभक्सु तदि सात्विक अभी राज्य से ज्ञान कहते पृथक्न तू ये अज्ञान ना भावान पृथक विधान नावान्न पृथक विधान वेत्ति सर्वेश भूतेषु वेषु भूतेषु तज्ञान विधि राज तिराज पृथ्वन ना भावान पृथक विधान सर्वेश भूते राजथक ज्ञानम सबके शरीर में अलग अलग जी मानेंगे पृथक ज्ञान हो जाएगा नाना भावान पहले तथा एकम भावम भाव पदार्थ एक आत्म तत्व एक दिखता है सात्विक ज्ञान और नाना भावान पृथ्व विधान सब अलग अलग आत्मा जीत मानेंगे सर्वे से नाना भावान पुथ विधान पुतत्व यज्ञान जो ज्ञान के द्वारा अनेक दिखा जाता है वो ज्ञान को क्या मानना त्ञानम राजसमुद्धि वो ज्ञान समय ज्ञान है नहीं यज यज्ञान सर्वेश भूतेष् नाना भावान पृथक विधान पुत्रत्व न्यति अलग पदार्थ पृथक पृथक अलग अलग जानता है जो ज्ञान के द्वारा वो ज्ञान क्या मानना राजस समझना राजस ज्ञान उनसे रजगुण से निवृत्त है बात तो बनी ज्ञान तो नहीं जानता ज्ञान है ना है जिस ज्ञान के द्वारा जाना जाता है वो ज्ञान है क्या होगा राजस ज्ञान द्वैत ज्ञान सात्विक है राजस राजस ज्ञान ये समझने का भगवान कहते अद्वैत मत भगवान इतने स्पष्ट कर कहते हैं ये कोई श्लोक में कहा गया भगवान कहते ये नहीं ये तो भगवान का मत है वासुदेव सर्वम का एक ही ज्ञान देखना है सत्य ज्ञान ठीक है व्यवहारिक भेद उपाधि को लेकर भेद होता है उससे व्यवहार होता है सपने में भी एक अद्वितीय आप होने पर भी प्रपंच दिखता है सुख दुख होता है भेद दिखता है इसी प्रकार एक आत्मा में भेदोश होता है उपाधि का भेद हो सकता है आकाश में चंद्र एक होने पर क्या हजार घड़े में पानी रखेंगे घड़े में घड़ा में चंद्र में चंद्र का प्रतिम्ब होगा होगा प्रतिम्ब कितने होगा एक क्या आने के प्रतिबिंब आने के एक आने के चंद्र कितने चंद्र तो एक प्रतिबंब आने के, चंदर चंदर के को हो जाएंगे उपाधि नाम छोड़ दो ये हमको समझ नहीं आया था हम सारे से प्रश्न पूछते हैं आप जटिल प्रश्न उत्तर देते हो इसको समझने के भी जाए उपाधि कहें बहुत प्रश्न गड़बड़ हो जाएगा एक चंद्र का हजार करोड़ घड़ा में पानी रखेंगे आकाश के नीचे रखेंगे तो सौ घड़ा में पानी रखने पर प्रतिब होगा क्या हो वो प्रतिम्ब एक है अनेक बोलो प्रतिब क्या आने के अनेक है ना अच्छा ठीक अनेक हो गया तो आकाश में चंद्र कितने होगा एक चंद्र का आने के प्रतिब हो सकता है हो सकता है अंतकण कितने है सब प्राणियों में देह कितने अंतगण कितने है आत्मा का प्रतिम्ब अंतकण में होता है किंतु एक आत्मा का प्रतिंब सब के अंतकण में हो सकता है क्यों आत्मा व्यापक है व्यापक है व्यापक आत्मा का प्रतिंब सबके अंतगण में होगा सबके अंतगण में यदि प्रतिम्ब हो जाएगा तो आत्मा एक है, है। अनेक है एक आत्मा का प्रतिंब अनेक है एक अद्वितीय आत्मा है उसका प्रतिम्ब सब के अंतगण में हो गया जो अंतकण में प्रतिम्ब है उसको हम आत्मा मान करके जीवात्मा कहते हैं इसको जीवात्मा कहते ना नहीं ये दीवार को उसमें पत्नी को दिखता नहीं चीतावास नहीं जड़ा है जिसमें दिखता है उसका आत्मा कहते हैं किसको देखकर के हम चेतना कहते हैं अंतगण तो दिखता नहीं चीताभा सीधाभाष किसके का होता है अंतगण का चीताभाष को देखकर के हम चेतना कहते हैं जिसको चेतना कहते शुद्ध चेतन है जो भेद दिखता है कहा भेद दिखता है चीताभास में कहा दिखता है सीधा भाष भेद क्यों हुआ दर्पण भिन्न भिन्न तो प्रतिबंब भिन्न भिन्न हुआ प्रतिमा मुख के एक मुख का हजार प्रतिबंब हो सकता है क्या हो सकता है तो का कितने रहता है इसी प्रकार एक बिंब रूप चेतन आत्मा का अनेक प्रतिब हो गया हो सकता है चिरावास अनेक हो गया उसी चितावास को आत्मा मान करके द्वैतवाद है सामान्य व्यवहार में होता है द्वित दिखता है हम भी व्यवहार करते समय अलग अलग व्यवहार होता है किंतु वास्तव स्वरूप जो दर्पण प्रतिमा दिखता उसका है दिखता उसका वास्तव स्वरूप क्या है दर्पण प्रतिमा दिखता है उसका वास्तव स्वरूप है बिंब है किंतु बिंब एक है हजार दर्पण प्रतिमा कितने हैं? हजार प्रतिमा का वास्तव स्वरूप एक बिंब एक प्रतिबिंब का वास्तव स्वरूप एक प्रतिम्ब का वास्तव स्वरूप बिंब होगा बाकी जितने प्रतिब है उनका वास्तव स्वरूप चाहे एक चंद्र का प्रतिम्ब हजार हो गए हजार चंद्र का जो प्रतिब प्रतिब का वास्तव स्वरूप बिंब है एक प्रतिम्ब का वास्तव स्वरूप चंद्र तो हो जाएगा अन्य प्रतिब का वास्तव स्वरूप होगा कितने चंद्र अनेक प्रतिम्ब का वास्तव स्वरूप एक चन्द्र हो सकता है अनेक जीव का वास्तव स्वरूप आत्मा बिंब रूप आत्मा एक और सटा है किसका वास्तव स्वरूप आप क्या न हमारा सब का कुत्ते के भाई कुत्ते कुत्ता भाई हाथी का भी सबके वास्तव स्वरूप आत्मा है तो आप अभी बिंब रूप है या प्रतिम्ब रूप है बिंब रूप आत्मा आप कुत्ते में है या नहीं बोलो डर लगता है <laughs> सर्वत्र है वही आप बिंब रूप सर्वत्र है आपके जो प्रतिमा चिताभाष है आपके शरीर में वो अन्यत्र नहीं क्योंकि आपके अंतगोण अलग है अभी आप अंतकन में हो मानते हो या अंतगण के प्रतिमित चेतन में हूँ आप जो अंतक अंतगण के प्रतिमा चेतन हो या घड़ा हो ये देह को जब मैं मानता हूं घड़ा समझ लो दो घड़ा देह को मानता है तो बोले मैं घड़ा हूं <laughs> देह घड़ा है और अंतकरण पानी है और उसे प्रतिम्ब दिखता है अभी बोला आप घड़ा है पानी है या प्रतिबिंब है घड़ा नहीं मतलब देह नहीं है अभी देह में अहमबुद्धि छोड़ना पड़ता है और पानी नहीं मतलब अंतकरण भी अहमबुद्धि नहीं है और चीता भाष नहीं तो फिर आप तो कुछ नहीं रहेंगे क्या रहेगा चेतन बिंब रूप रहेगा वही अहमबुद्धि करना है पूर्णस्य द पूर्णमीदर् पूर्णमुदत्माय पूर्णमेवशिष्य शाति